विनय पत्रिका विनयावली मेरे रावरि है गति है रघुपति बल जाऊं नीलज नीच निर्धन निरगुण कह जग दूसरो बहु भरे सुसाहिब सो सुझत सबन आपनो दाऊ बानर बंदु हित बिनु कौशल पाल कहू न समाऊं भंजन जन रंजन शरणागत पविपर नय दास्त दास्त तुलसी अब कृपा सिंध मोल सिंधिन हे रघुनाथ जी आप पर बलिहारी जाता हूँ मुझे तो बस आपकी ही शरण है क्योंकि इस निर्लज्ज नीच कंगाल और गुणहीन के लिए संसार में आपको छोड़कर न तो कोई मालिक है और न कोई ठोर ठिकाना ही वैसे तो घर घर बहुतेरे अच्छे अच्छे मालिक हैं किंतु उन सबको अपना ही स्वार्थ सूझता है मैं तो बंदर सुग्रीव के मित्र और विभीषण के हितैषी कोशले श्री रामचंद्र जी को छोड़कर और कहीं भी शरण नहीं पा सकता और किसी मालिक के यहाँ मेरा टिकाऊ नहीं हो सकता आप आश्रितों के दुखों का नाश करने वाले और भक्तों को सुख देने वाले हैं शरणागतों के लिए तो आपका नाम ही वज्र के पिंजरे के समान है भाव यह है कि आपका नाम लेते ही वे तो सुरक्षित हो जाते हैं अतहे कृपा सागर अब तुलसीदास को तो अपना दास बना ही दीजिए मैं अब बिना ही मोल के आपके हाथ में बिकना चाहता हूँ देव दूसरो को नदी न को दयालु शिरो मनी शरणागत प्रिय प्रणत पालू को समर्थ समृथ सर्व प्रभु शिव सनेरालू को साहिब किए सा नाथ हाथ माया प्रपंच सब जीव दोष गुण करम कालू तुलसीदास भलो पोच रावरो नेकुन रख की जिये निहालू हे देव आपके सिवा दिनों पर दया करने वाला दूसरा कौन है आप शील के भंडार ज्ञानियों के सिरोमढ़ शरणागतों के प्यारे और आश्रितों के रक्षक हैं आपके समान समर्थ कौन है आप सब जानने वाले हैं सारे चराचर के स्वामी हैं और शिव जी के प्रेम रूपी मान सरोवर में बिहार करने वाले हंस हैं दूसरा कौन ऐसा स्वामी है जिसने प्रेम के वश होकर पक्षी जटायु राक्षस विभीषण बंदर भील निषाद और भालुओं को अपना मित्र बनाया है हे नाथ माया का सारा प्रपंच एवं जीवों के दोष गुण कर्म और काल सब आपके ही हाथ है यह तुलसीदास भला हो या बुरा आपका ही है तनिक इसकी ओर कृपा दृष्टि कर इसे निहाल कर दीजिए विश्वास राम नाम को मानत नहीं परती अनत सुभाव मन बाम को पढ़िबो परो न छठी छमत ऋगु जजुर् साम को व्रत तेरथ तप सुनि सहमत पच मरय करय तन क्षाम को करम जाल कलिकाल कठिन आधीन सुसाधित दाम को ज्ञान विराग जोग जप तप भैलोभ मोह कोह काम को सब दिन सब लायक भव गायक रघुनायक गुण ग्राम को बैठे नाम काम तरु तर डर कौन घोर घन घाम को जान को जय हैं जमपुर को सुरपुर परधाम को, पर को। तुलसिंह बहुत भलो लागत जग जेवन राम गुलाम को जीवन राम गुलाम को मुझे तो एक राम नाम का ही विश्वास है मेरे कुटिल मन का कुछ ऐसा ही स्वभाव है कि वह और कहीं विश्वास ही नहीं करता छह न्याय वैशेषिक सांख्य जोग मीमांसा वेदांत शास्त्रों का तथा रिक्त यजु अथर्वण और साम वेदों का पढ़ना तो मेरी छठी में ही नहीं पड़ा भाग्य में ही नहीं लिखा गया है और व्रत तीर्थ तप आदि का तो नाम सुनकर मन डर रहा है कौन इन साधनों में पच पचकर मरे या शरीर को छीण करे कर्म कांड यज्ञादि कलयुग में कठिन है और उसका होना भी धन के अधीन है अब रहे ज्ञान वैराग्य योग जप और तप आदि साधन तो इनके करने में काम क्रोध लोभ मोह आदि का भय लगा है इस भव संसार में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह को गाने वाले ही सदा सब प्रकार से योग्य हैं, जो राम नाम रूपी कल्प वृक्ष की छाया में बैठे हैं उन्हें घनघोर घटा तमोमय अज्ञान अथवा तेज धूप विषयों की का क्या डर है भाव यह है कि वे अज्ञान के वश होकर विषयों में नहीं फंस सकते इससे पाप ताप उनसे सदा दूर रहते हैं कौन जानता है कि कौन नरक जाएगा कौन स्वर्ग जाएगा और कौन परम धाम जाएगा तुलसीदास को तो इस संसार में राम जी का गुलाम होकर जीना ही बहुत अच्छा लगता है कल नाम काम तरु राम को दल निहार दारोष घोर खन घाम को नाम ले होत मन बाम विधाता बाम को कहत मुनी समे समम उल्टे सुधे नाम को भलोलोक पर लोकतासुजा के को तुलसे जग जान यतना सोचकु मुकाम कलयुग में श्री राम नाम ही कल्पभिख है क्योंकि वह दारिद्र दुर्भिक्ष दुख दोष और घनघटा अज्ञान तथा कड़ी धूप विषय विलास का नाश करने वाला है राम नाम लेते ही प्रतिकूल विधाता का प्रतिकूल मन भी अनुकूल हो जाता है मुनिश्वर वाल्मीकि ने उल्टे अर्थात मरा मरा नाम की महिमा गाई है और शिव जी ने सीधे राम नाम का महात्म बताया है तात्पर्य यह है कि उल्टा नाम जपते जपते वाल्मीकि ब्याज से ब्रह्मर्षि हो गए और शिव जी सीधा नाम जपने से हलाहल विष का पान कर गए तथा स्वयं भगवत स्वरूप माने गए जिसे इस परम सुंदर राम नाम का बल है उसके लोक और परलोक दोनों ही सुखमय है हे तुलसी राम नाम का बल होने पर न तो इस संसार से जाने में सोच प्रतीत होता है और न यहाँ रहने में ही भाव यह है कि उसके लिए परमानंद में मग्न रहने के कारण जीवन मरण समान हो जाते हैं सुसाहिब राम सो सुखद सुशील सुजान सुर सुच सुंदर कोटिक काम सो सारद शेष साधु महिमा कहे गुन गन गायक साम सो सुमे स नाम जा सो रत चाहत चंद्र लाम सो गमन विदेश नलेस कले सक सको सकुचत सकत प्रणाम सो साखी को विविध विभीषण बैठो खे चल धाम सो रहल सहल जन महल महल जागत चारो जुग जाम सो देखी झत रिवको तुलसी ऐसे प्रभु ही जो नताहि विधाता बाम राम सरीखे सुंदर स्वामी की भी सेवा करनी चाहिए जो सुख देने वाले सुशील चतुर वीर पवित्र और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर हैं सरस्वती शेषनाग और संत जन जिनकी महिमा का बखान करते हैं साम वेद सरीखे जिनके गुणों का गान करते हैं शिवजी जी सरीखे भी जिनके नाम का प्रेम पूर्वक स्मरण करते हुए प्रेम करना चाहते हैं जिन्हें है पिता की आज्ञा से विदेश अर्थात वन जाते समय तनिक भी क्लेस नहीं हुआ जिन्हें एक बार भी कोई प्रणाम कर लेता है तो संकोच के मारे दब जाते हैं इस बात का साक्षी विभीषण प्रसिद्ध है कि जो आज भी लंका में अटल राज्य कर रहा है जिनकी चाकरी करना बड़ा सहज है क्योंकि वे सेवक की भूल चुप की ओर देखते ही नहीं जो अपने भक्तों के घट घट में चारों युगों में चारों पहर जागते रहते हैं हृदय में बैठ कर रखवाली करते हैं अपराध देखते हुए भी सेवक पर क्रोध नहीं करते परंतु जब अपने सेवक की गुणावली सुनते हैं तब उस पर रीत जाते हैं जिन्हें भजने से त्रियक योनि के पशु पक्षी एवं तामसी शरीर वाले राक्षस भी तीनों लोकों के तिलक बन गए हे तुलसी ऐसे सुखद सुशील सुंदर भक्तवस्थल चतुर पति पावन प्रभु को जो नहीं भजते उन पर विधाता प्रतिकूल ही है